देवी भागवत छठा स्कंध त्रिविध कर्म युग धर्म तीर्थ चित्त और की महत्ता राजा से पूछा आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र की कथा मुझे सुनाई है इंद्र अपने स्थान के अनाधिकारी हो गए थे और उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा था इसका विशेष रूप से विवेचन किया है उसी प्रसंग में देवताओं पर भी नियंत्रण रखने वाली भगवती जगदम्बा की महिमा भी वर्णित हुई है परंतु अब मुझे यह संदेह हो रहा है कि महान तपस्वी एवं देवराज के पद पर, पर प्रतिष्ठित होते हुए भी इंद्र दुख के में कैसे पड़े स्व अश्वेश यज्ञ करने के पश्चात उन्हें यह अनुपम आसन प्राप्त हुआ था सभी देवता उनका अनुशासन मानते थे फिर अपने स्थान से वे कैसे च्युत हो गए करुणानिधे आप इसका शु... संपूर्ण कारण बतलाने की कृपा करें। सूर्य कहते हैं सोनका जब राजा ने सत्यवती नंदन व्यास जी से यू पूछा तब वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके प्रश्नों के क्रमशः उत्तर देने लगे व्यास जी बोले राजेंद्र मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ सुनो तत्व ज्ञानी पुरुषों ने संचित वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की तीन गतिया बतलाई है अनेक जन्मों से संचय किए हुए पुराने कर्म को संचित कर्म कहते हैं फिर कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं सात्विक राजस और तामस राजन बहुत समय से संचित किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म वर्तमान जन्म में पुण्य एवं पाप के रूप में सामने आता है उसे भोगने में प्राणी परवश है उन्हें वह अवश्य भोगना पड़ता है प्रत्येक जन्म में प्राणियों द्वारा कर्म संचय होता रहता है जो क्रियमाण कर्म है उसी को वर्तमान कर्म कहते हैं देहधारी जीव शुभ अथवा अशुभ रूप में कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म के क्रम चालू हो जाते हैं प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर फिर कुछ शेष नहीं रह जाता प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है इसमें कोई संशय नहीं राजेंद्र यह बिल्कुल निश्चित है कि पूर्व जन्म में किए गए जितने अच्छे और बुरे कर्म हैं उनके फल वर्तमान जन्म में सामने आते हैं उन्हें भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य हो जाता है महाराज, मनुष्य, देवता पक्ष देवता यक्ष राक्षस गंधर्व और किन्नर सबके सब कर्म भोग में परवश हैं। देह धारण करने में कर्म ही मुख्य कारण है कर्म के पूर्णतया समाप्त हो जाने पर प्राणियों के जन्म की गति समाप्त हो जाती है इस विषय में किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए राजन, इसमें सब सब इस पूर्व जन्मकृत कर्म जनित प्रारब्ध ही कारण है, है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अनेक जन्मों से संचित जितने कर्म है उनमें से क्रमशः एक एक कर्म का भोग प्राणी के सामने समयानुसार आया करता है यही नियम देवताओं के लिए भी है प्रारब्ध के इसी नियम के अनुसार इंद्र को कष्ट भोगने पड़े राजन नर और नारायण ये दोनों धर्म के यहाँ पुत्र रूप से अवतार ले चुके हैं भगवान नारायण के ये अंश हैं इन्हीं का श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रागट हुआ है मुनिगण इस पौराणिक कथा का विवेचन कर चुके हैं जिसमें अधिक शक्ति हो उसे किसी देवता का अंश समझना चाहिए जगत में जो कोई भी बलवान भाग्यवान भोगवान विद्वान अथवा दानशील होता है उसे लोग देवता का अंश कहते हैं राजन यही बात इन पांडवों के विषय में भी कही गई है केवल सुख और दुख भोगने के लिए ही प्राणियों को देह धारण करना पड़ता है शरीर पाकर सुख और दुख के पचड़े से प्राणी कभी बच नहीं सकते कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है प्रायः प्रतिक्षण देव अपना शासन जमाए रहता है अतः पराधीन प्राणी जन्मने और मरने के सुख एवं दुख को भोगते रहते हैं इस देव का ही प्रभाव है कि पांडव वनवासी हुए थे फिर उन्हें घर पर रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ इसके बाद उन्होंने अपनी भुजाओं के प्रताप से राजसु यज्ञ किया जो संपूर्ण यज्ञों में श्रेष्ठ माना जाता है फिर वन में जाने की समस्या सामने आ गई उस समय उन्हें अपार कष्ट झेलने पड़े राजन देवता मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है कर्म की गति बड़ी गहन है